आज इस सनी के साथ आगे भी जाने न जो भी है बस यही एक पल है हर रोज आप सुनेंगे कुछ खास कहने

जाने की जिद ना करो आज जाने की जिद ना करो 50s एंड 60s के ओल्ड मेलोडीज जो आपके दिल व दिमाग को ताजगी देगा

सफर सनी के साथ रेडियो सात दशमलव नमस्कार ऑक्सुंडा रेडियो पुनेरी आवाज वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खाबो के सफर में मैं हूँ आपका हम सफर सनी और मेरे साथ आज के हम सफर है विवाजी

जो इस प्रोग्राम में अपने गीतों का कलेक्शन लेकर हमारे साथ जुड़ रही हैं, तो जी आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू आपको और का सफर सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा भी प्यार से प्यार भरा नमस्कार और आपका भी स्वागत है तो जी पहला गाना कौन सा सुनाने वाले हैं आप हमारे श्रोताओं को पहला गाना मेरे पास है

दलीप कुमार और वैजंती माला पे फिल्माया गया तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं कुछ कहते हुए भी डरता हूं कहीं भूल से तू <laughs> शरारत भी हो रही है और बहुत ही भोलापन भी है और प्यार का इजहार भी है इस गाने में हाँ, हाँ. तेरी बात में गीतों की सरगम है तेरी चाल में पायल की छम छम

<laughs> बहुत ही खूबसूरत गीत आपने लीडर इस से याद किया है दिलीप कुमार पर किया गया था फिल्म और बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी थी उस समय की और लोगों ने इसे काफी पसंद किया था तो आइए इस गीत को सुनते हैं और कहते हैं उसको ही मित्र बनाइए जो ना छोड़ता हाथ उसको ही मित्र बनाइए जो ना छोड़ता हाथ विपदा जब कोई पड़े हर देता सा

आप सुना हैदाई तो साहब का लिखा लता मंगेशकर और रफी का गाय हुआ नौशाद का संगीत से सजा ये खूबसूरत गाना कार्यक्रम की शुरुआत में आप सबके लिए खुश रहो खुशियां बांटो तेरे की

क्या तारीफ करूं कुछ कहते हुए भी डरता हूं कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि के मुझसे

मोहब्बत करता हूँ तेरे हुसन की क्या तारीफ करूँ तेरे हुसन की

तेरे हुसन की क्या तारीफ करूं कुछ कहते हुए भी डरता हूं कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं मेरे दिल में कसक सी होती है मेरे दिल में मेरे दिल में कसक सी होती है

से मुहात करती हूँ

तुम्हें की तो की सर गम तेरी चाल में पायल की छम छम कोई देख ले तुझको एक नजर कोई देख ले तुझको एक नजर

मर जाए तेरी आंखों की फसम मैं भी हूँ अजब एक दीवाना मरता हूँ न भरता हूँ कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मुहब्बत करता हूँ

बैठे मैं से करता हूं। आप सुन रहे हैं रेडियो दशमलव नमस्कार आप सब रहे रेडियो पुनीरी आवाज वन जीरो रेडियो पॉइंट आवाज 107.8 एम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बहुत खूबसूरत गीत मस्ती बरा आपने सुना कहते हैं सका सुदामा कृष्ण से

रहे न अब इस लोक स्वार्थ भरी है मित्रता जग में फैला शोक। <laughs> आगे बढ़ते हैं जी अगला गाना कौन सा आप सुनाने वाले हैं ये सनी अगला गाना भी ऐसा ही है गाना है राजेश खन्ना और आशा पार पर फिर माया गया <laughs> तेरे कारण मेरे साजन जा अच्छा, अच्छा। फिर सो गई सपनों में खो गई

ओ। आग लगे सारी दुनिया को मैं तेरी हो गई बड़ा खूबसूरत गाना है दुनिया की परवाह ना करते हुए दो प्रेमी प्यार का इजहार कर रहे हैं और प्यार में डूबे हैं नेचर में फिल्माया गया ये गाना है बहुत ही सुंदर नजारे हैं जी बहुत ही खूबसूरत गाना है जी जी जी आनंद बक्सी साहब पर... का लिखा है लता मंगेशकर का गाया है लक्ष्मीकांत प्यार का संगीत से सजा एक फिल्म आई थी आन बिलो सजना

तो उस फिल्म का ये सबसे सुपर डुपर हिट गाना है जो आपने याद कराया है <laughs> तो चलिए श्रोताओं आज ये बहुत ही खूबसूरत गाना अभी आपके लिए खुश रहो खुशिया बांटो।

107.8 107.8 खुश रहो बांटो। नमस्कार आप आप सुन सुन रहे रहे हैं रेडियो आवाज पर बहुत ही खूबसूरत गाने आन सजना इस एल्बम का ये गाना आपने सुना अब आइए आगे बढ़ते हैं जैसे मित्रता जो हमारे जीवन में जब भी हम करते हैं तो सोच समझ कर करे और जब करें तो पूरे दिल से करे मासी ममता दे हमें गलती पर दे मित्र कहता है वही

दुग जो, लेता बाट <laughs> तो जी अगला गाना कौन सा आप सुनाने वाले हैं हमारे श्रोताओं को आज मस्ती का मूड है तो इसीलिए अगला गाना भी मस्ती वाला है तेरे में तेरे ही ख्वाबों में दिन जाए रहना जाए जाने ना तो सावरी

अपने की यादों और ख्यालों में कोई आशा बारिक नाच सुन रही और ये गाना गा रहे हैं उमंग और उत्साह है गहरी याद का जिक्र है इस गाने में नहीं, पास नहीं। जो आती कुछ कहने जाती हूं। मेरी जुबान <laughs> जी बहुत ही मस्ती भरा गीत आपने याद कराया है ये मेरी सूरत तेरी आंखें 1963 में रिलीज हुई थी एक फिल्म और इस फिल्म का ये खूबसूरत गाना है जिसे सैलन्द्र साहब ने लिखा है

लता मंगेशकर ने गाया है सचिन देव बर्मन का संगीत से सजा हुआ ये खूबसूरत गाना है तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस गाने का जो है खास लुत्फ उठाते हैं और मेरी सूरत तेरी आंखें ये एक फिल्म जिसमें कलाकार है आशा पारेख अशोक कुमार प्रदीप कुमार कन्हया लाल और सचदेव जी ने काम किया है आप सुनाए हैं रेडियो आवाज खुश रहो खुशिया बाटो

खुश रहो नमस्कार आप रेडियो आवाज 1.07.8 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और जो गीत आपने सुना मेरी सूरत तेरी आंखें इस एल्बम का था और यहाँ पर एक राजकुमार की कहानी बताई गई है उसको बेटा होता है लेकिन बेटा

बदसूरत निकलता है जिसकी वजह से उसे बड़ा दुख होता है और वो अपने नौकर को बेटे को देकर कहता है तू इसे पालना और जो भी खर्चा आएगा वो मैं तुझे देता रहूंगा और फिर आखिरी में बच्चे को ये पता चलता है कि राजकुमार मेरा पिता है तो उसे उससे नफरत हो जाती है

क्योंकि के कारण वो किसी और को आर की राखन जी ने तो चलिए आगे बढ़ते हैं विभाजी अगला गाना कौन सा है आपके बिटारे में अगला गाना है ये बड़ा खूबसूरत फिल्म बहुत चली थी जितेंद्र की वो शिल्पकार उसमें होते हैं तेरे ख्यालों में हम तेरे हिम

तो इसमें थी और राजेंद्र शिल्पकार होते हैं और उनकी कल्पना है जो उनकी प्रेमिका होती उसमें ये गाने के बोल ही अपने आप में प्यार का इजहार करते हैं पत्थर तो पे कर शायरी तुझको हमारा सलाम जी जी जी जी ये बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कर है वी शांताराम के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म थी

और जित्र इस फिल्म के कलाकार थे गीत गीत गाया पत्तरों ने ने जो जो 1964 में रिलीज हुई थी तो आइए इस फिल्म का गीत जो आपने याद कराया है है जिसे जयपुरी साहब लिखा आशा भोसले ने गाया है रामलाल ने इस संगीत से सवारा है तो आइए इस खूबसूरत गाने का लुत्फ उठाते हैं तेरे ख्यालों में हम तेरे बाहों में हम <laughs> खुश रहो खुशिया बट

शायरी तुझको

107.8 खुश रहो खुश आप रेडियो आवाज, 107 पर खाबो का सफर आप सुन रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत गाने आप सुन रहे हैं और कहते हैं प्रेम बड़ी मन भावना अविचल सा विश्वास प्राणों से प्यारा हमें मित्र हमारा खास <laughs>

जी हाँ मित्रता को जो है कृष्णा और सुदामा की बात कहे या राम बलराम की बात कहे तो इस तरह की कई चीजें हैं मित्रता के मिसाल इतिहास में भरे पड़े हैं लेकिन वही मित्रता सफल होती है पर अविचल विश्वास होता है और जो मित्रता को प्राणों से ज्यादा प्यार करते हैं आप सुनाए है आवाज आइए आगे बढ़ते हैं विवाजी अगला गाना कौन सा है आपके पास अगला गाना भी प्यार मोहब्बत का ही गाना है

हमारे श्रोतागण इसको एंजॉय इंजॉय करे होंगे फुल म्यूजिक है इसमें पूरी एनर्जी के साथ ये गाने म्यूजिकाहे तो कुछ भी हो हम एक है प्रेमिका और प्रेमी इस वादे के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं और जैसे की गाने में बोल है मेरे तेरे दिल का ऐसा एक दिन मिलना जैसे बहार आने पर

जी बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है ये बहुत ही पॉपुलर फिल्म आई थी 65 की 1965 में रिलीज हुई थी और ये एक बहुत ही रंगीन और बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई गई थी और देवानंद साहब इसके विशेष एक्टर रहे वारन देवानंद इस फिल्म के बहुत ही अच्छे कलाकार उन्होंने बहुत ही अच्छा काम भी किया

गाइड फिल्म का ये गाना आपने याद कराया गाइड फिल्म की कहानी भी बहुत ही सूदिंग थी बहुत पॉपुलर रही और यहाँ पर जो है एक गाइड का रोल जो है देवानंद करते हैं और उनके पास टूरिस्ट में कुछ लोग आते हैं तो वहदा रेमन और उसके पति देव इनसे मिलते हैं और फिर ये सारी चीज़ें सुनाते सुनाते कुछ जो है उनकी कहानी जो है यहाँ पर रुख बदलती हैं और वहदा रेमन जो है देवानंद से प्यार कर बैठती हैं और फिर

कुछ चीज़ें धीरे धीरे बदल जाती हैं प्रेम में और प्रेम होने के बाद फिर वापस एक क्लाइमैक्स बताया गया है क्योंकि वह रमन एक बहुत अच्छी डांसर होती है और उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ जाती है और वो डांस में माहिर बन जाती है शुरुआत में देवानंद उन्हें बहुत हेल्प करते हैं हेल्प करने के बाद वो पॉपुलर स्टार बन जाती है और स्टार बनने के बाद उन दोनों की जो प्यार वाली बातें होती हैं वो कहीं ना कहीं डगमगा जाती हैं और वो एक दूसरे को मिल नहीं पाते हैं

क्योंकि वैद्या रहमन हमेशा अपने इस स्टारडम में बिजी रहती हैं और देवानंद इस कशमकश में रहता है कि कहीं हमें फिर से अलग ना हो पड़े और धीरे धीरे देवानंद जो है अलग हो जाते हैं और एक सन्यासी बन जाते हैं और एक ऐसे जगह पर एक मंदिर में रुक जाते हैं जहां पर वो लोगों का जो विश्वास है उसके ऊपर बन जाता है और फिर उसी विश्वास को वो अपना जीवन का लक्ष्य बांधते हैं और फिर वो एक

क्या कहते हैं समाधि अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं सत्य को जान देते हैं तो इस तरह का कहानी में एंडिंग लेकिन देवानंद अपनी साधना में कुछ और आगे चले गए होते हैं और फिर लास्ट में उनकी मृत्यु हो जाती है और फिर वैद्या रमन जो है फिर उसी गाँव में रहकर वहाँ की लोगों की सेवा करती है उनका कार्य

आगे संभाल लेती तो कहानी इस तरह से बताई गई है बहुत ही खूबसूरत कहानी है तो चलिए मुझे जितना याद था मैंने बता दिया आप सीधे गाने की तरफ चलते हैं आप सुना है रेडियो

जहाँ बिले जाए राह हम संग

अपने अब एक रंग है वो जहां बेले जाए रहे हम संग

ये yeah.

107.8 खुश रहो नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही खूबसूरत हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं बीबा जी अगला कौन सा गाना है आपके पिटारे में अगला गाना मेरे पास है पहला जो गाइड था आपने आ, ये गाना हमने सुना और आपने इंसेंटिव जो दिया सारी स्टोरी सुना के अब, अब तो दिल कर रहा है ये पिक्चर भी एक बार फिर से देखी जाए

वैसे कि मैंने पहले देखी है, गाना है। इस गाने को करें। क्या बात है बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद कराया है ये फिल्म आई थी नाइनटीन सेवेंटी में गी और इस फिल्म के कलाकार थे राजेंद्र कुमार माला सिन्हा सुरजीश कुमार कुमकुम और टुन टुन

<laughs> जी बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद कराया है और तेरे नाज उठाने को जी चाहता है शकील लिखा है। मुकेश जी ने गाया है, मुकेश जी और शमशाद बेगम ने गाया है गुलाम मोहम्मद साहब ने इस फिल्म इस गाने को संगीत से संवारा है और ये फिल्म था गृहस्थी जो 1948 में रिलीज हुई थी तो चलिए इस फिल्म का ये गीत अभी आपके लिए खुश रहो खुशिया बांटो

and he is

खुश रहो अब आगे बढ़ते हैं कहते हैं पावन मंगल आचरण निर्मल निर्मित मान ज्ञानी साथी कर सके हर दुविधा आसान तो विभाजी अगला गाना कौन सा है आपके पास

अगला गाना ये भक्ति गीत है इसमें मोटिवेशन भी है तेरे अच्छा। तेरे नैना क्यों तेरे नैना क्यों क्यों जी वो है सब का रखवाला तू को क्या बात ये भगवान पर विश्वास रखने की सीख है इस गाने में वो शुद्ध भाव है हिम्मत बंधाने वाला ये गाना दिल को सुकून देता है तो वो ही टूटी आस बंधाए बिगड़े काज सवार

तो आरसे उसके कोई खाली हाथ न जाए तेरे ना क्यों जी बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद कराया है ये एक फिल्म आई थी 1970 में जिसका नाम था गीत राजेंद्र कुमार माला सिन्हा सुजीत कुमार कुंकुम और टुन -टुन पर टिक्चराइज किया गया था ये फिल्म तो आई इस फिल्म का ये जो गीत था आपने याद कराया है जिसे खास

आनंद बख्शी साहब ने लिखा है लता मंगेशकर ने गाया है और कल्याण जी आनंद जी का बहुत ही खूबसूरत संगीत से सजा है तो आइए सीधे गीत की तरफ चलते हैं आप सुनाए हैं रेडियो पुनरी आवाज खुश रहो खुशिया बाटो

107.8 107.8 खुश रहो बांटो। नमस्कार आप रेडियो आवाज, FM पर आप रेडियो आवाज पर सभी का बहुत-बहुत स्वागत और देखते ही देखते ही हम कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे आ गए हैं सका करना सच्चाइये रखे मित्र की लाज जैसे इच्छा मित्र की वही करे वो काज <laughs> ऐसे भी कहते हैं कि मानव सच्चा वही

कर्म करे जो नेक तीन मित्र उसकी कहे ज्ञान और विवेक <laughs> तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं हैं जी आखिरी आखिरी गाना गाना कौन सा आप ले हमारे ये गाना मेरे पास है तेरे नैना जिसे तलाश करे वाव वो है तुझी मैं ही कहीं दीवाने जैसा कि इसमें एक सीख भी है और डबल गाना है ये सुंदर नृत्य के साथ फिल्म गया ये गाना इसमें संदेश गुप्त सा संदेश है इसमें

बाहर की तलाश छोड़ के अपने अंदर झांकने का संदेश है तुम्हारा दिल ही बताएगा कि सच क्या है यहाँ दो रूप हैं हर एक के यहां नजरें उठाना जरा देख के नहीं, जब नहीं, उसकी मोहब्बत में गुम है तो वही सूरत नजर आएगी जान तो कौन क्या है मन के सि बात है बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद कराया तलाश इस एल्बम का है जो नाइनटीन सिक्सटी नाइन में रिलीज हुई थे

और एस फिल्म के कलाकार थे राजेंद्र कुमार और शर्मिना टैगोर पर पिक्चराइज किया गया था और राजेंद्र कुमार की कहानी यहाँ पर इसमें ऐसा है कि ये एक युवा अवस्था में है और ये बहुत मुश्किल में पड़ता है जब गांव की एक लड़की से प्यार हो जाता है और शहर में आते हैं तो शहर में भी एक लड़की से प्यार हो जाता है तो यहाँ पर ये दो लड़कियों के बीच में वो दिविधा में फंस जाता है कि किसका चैन करे ऐसी स्टोरी इसमें बताई गई है

तो बहुत ही खूबसूरत गीत है ये जिसे आपने याद कराया है मजरू सुल्तानपुरी से आपका लिखा मनाडे का गाया सचिन देव बर्मन का खूबसूरत संगीत से सजा तलाश से शलबम का ये गीत है तो बीभा जी थैंक यू सो मच हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़कर इतने प्यारे प्यारे कलेक्टिव जो गाने आपने सुनाए संगीत से सराबोल गीत आप मस्ती भरे गीत सुनाए तो थैंक यू सो मच आपको बहुत बहुत धन्यवाद

सनी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस एपिसोड में फिर से जोड़ने के लिए मैं अपने श्रोताओं को भी का भी बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ वो इतने प्यार से इतने मोहब्बत से हमें सुनते हैं हमारे सिलेक्ट हुए गानों को सहलाते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसी उम्मीद के साथ फिर से अगले एपिसोड में और भी अच्छे गाने लेके आएंगे सबको प्यार से नमस्कार

नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया विभाजी और जाते जाते दो लाइनें कहना चाहूंगा पति पत्नी में मित्रता ऐसा करे कमाल जीवन की गाड़ी चले मक्खन जैसी चाल <laughs> तो चलिए साथियों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही आशा करता हूँ आपको हमारे शब्द हमारी बातें और गाने सब पसंद आ रहे होंगे तो जरूर आप मैसेज करिए अपना मोबाइल फोन उठाइए सेवन पे आप अपना नाम के साथ

मैसेज कर सकते हैं कि आज का एपिसोड आपको कैसे लगा तो विभाजी थैंक यू एक बार फिर से और हमारे सभी श्रोताओं को कहना चाहेंगे अलविदा अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ सलाम नमस्ते खुश रहो खुशिया बाटो खो

रुकी पलक है जहा जहा देखे तू वहीं झलक है खोई

तुझ में कहीं दीवान तेरे नैना सलाश कर जिसे वो है तुझ में कहीं दीवान तेरे नैना

मोहबत में गुम है तो वही सूरत नजर आएगी चार सू कौन का है हा, हा। मन के सिवा सिवाय कोई क्या जाने तेरे नैना तलाश कर जिसे वो है कुछ मही दीवान तेरे नैना

े हाथ बढ़ा कोई हाथ थाम ये जवान रात लेके तेरा नाम कहे हाथ बढ़ा कोई हाथ थाम ये जवान रात काली पालियालता के बादल में

कथा भी सुन दी तेरे नैना तलाश करे जिसे वो है तुझिम कही दीवाने तेरे नैना